नमस्कार रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है अनुराग शर्मा की कहानी उन्हीं की जुबानी तो आइए सुनते हैं अनुराग शर्मा की लघु कथा जिसका शीर्षक है हल प्लास्टिक और पॉलिथीन के खिलाफ आंदोलन इतना तेज हुआ कि प्रशासन को यह समस्या हल करने के लिए आपातकालीन सभा बुलानी पडी दो चार पदाधिकारी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और बल प्रयोग के पक्ष में थे लेकिन अन्य सभी लोग समस्या को गंभीर मानते हुए एक वास्तविक हल चाहते थे पूर्ण प्रतिबंध गहन विमर्श के बाद सभा के अध्यक्ष ने कहा अधिकांश सदस्यों ने सहमति में तालियां बजाई पॉलीथिन के बिना सामान दुकान से घर तक कैसे आएगा एक असंतुष्ट ने पूछा बेंत की कंडी कागज के लिफाफे और कपड़े के थैलों में किसी ने सुझाया लेकिन खाना पकाने के लिए घी तेल भी तो चाहिए वह घर से शीशे की बोतल लेकर जाइए एक घर से कोई कितनी बोतलें लेकर जा पाएगा एक पानी की एक सरसों के तेल की एक नारियल के तेल की एक सिरके की एक एक सदस्य ने आपत्ति की तो तेल सिरके को भी बैन करना पड़ेगा दूध लेकर आइए और उसी से घर पर घी बनाइए उत्तर तैयार था दूध लेकिन सरकारी डेरी का दूध भी तो पॉलिथीन के पाउच में आता है तो फिर हम दूध को भी बैन कर देंगे लेकिन उससे तो बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा स्वास्थ्य के लिए दूध छोड़कर अंडे खाइए ना वे तो दफ्ती के डब्बों में मिलते हैं रात बढ़ती गई बात बढ़ती गई प्रतिबंधित सामग्री की सूची भी बढ़ती गई अगले दिन अखबार में खबर छपी कि राज्य में तुरंत प्रभाव से बाजार में दूध और घर में रसोई घर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं समाचार से ये तथ्य गायब था कि प्रशासनिक परिषद के एक प्रमुख सदस्य राज्य ढाबा स्वामी संघ के पदाधिकारी थे और दूसरे सदस्य अंडा उत्पादक समिति के